जो तपस्वी विद्वान और शांत थे वे ब्रह्मर्षि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्मर से हो गए धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे उनके नाम इस प्रकार बताए जाते हैं देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति रेयाक्ष रेणु रेणुक सांकृति गालव मदगल मधुछंद जय देवल अष्टक कक्षप और हारित ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे इन कौशिकवंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं पाणिनि बबरु ध्यानजप्य पार्थिय देवरात् सालकायन वास्कल लोहितायन हारित और अष्टकाद्याजन इन वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है विश्वामित्र के पुत्रों में सुनासेत सबसे बड़ा माना गया है यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया हरिदस्य के यज्ञ में वह पशु बनाकर लाया गया था किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र हुए विश्वामित्र की पत्नी दशदवती के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था अष्टक का पुत्र लोहि बताया गया इस प्रकार मैंने जनकुल का वर्णन किया इसके बाद महात्मा आयू के वंश का वर्णन करूंगा आयू और नहुष के वंश का वर्णन रजी एवं ययाति का चरित्र लोम हर्षण जी कहते हैं आयु के उनकी पत्नी सर्वहान कुमारी प्रभा के गर्भ से पांच पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी वीर और महारथी थे सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ उसके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए तत्पश्चात रंभ रजी और अनेना हुए ये तीनों लोगों में विख्यात थे रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया वे सभी राधेय क्षत्री के नाम से विख्यात हुए उनसे इंद्र भी डरते थे पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवन आप सब भूतों के स्वामी हैं बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा राजा रजी हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निहसंंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिस पक्ष में रजी हैं उधर ही धृति है जहां धृति है वहां लक्ष्मी है और जहां धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया वे रजी के पास आकर बोले राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इन्द्र वंशकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया वे बोले राजन ऐसा ही करो तुम्हारी मनह कामना पूर्ण हो देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने अश्रु से भी वही बात पूछी तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो हमारे इंद्र तो प्रह्लाद ही होंगे इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं देवताओं ने फिर कहा राजन तुम दैत्य पक्ष को जीत कर देवेंद्र हो सकते हो तब रजी ने उन सब दानवों का जो देवराज इंद्र के लिए अवद्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले तात आप में संदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु था, कह दिया वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे रंभ के कोई पुत्र नहीं था अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिक्षत्र हुए प्रतिक्षत्र के पुत्र संजय संजय के जय जय के विजय विजय के कृति कृति के हरयश्व हरयश्व के प्रतापी सहदेव और सहदेव के धर्मात्मा नदीन नदीन के जयतसेन जयतसेन के संकृति तथा संकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा क्षत्रवृद्ध हुए क्षत्रवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था उसके काश शल और कृतस्मद ये तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए कृतस्मद के पुत्र सुनक थे सुनक से सौनक का जन्म हुआ शल के पुत्र का नाम आष्टसेन था उनके काश्य हुए काश्य के पुत्र का नाम कासिप हुआ कासिप से दीर्घतपा दीर्घतपा के धनु और धनु के पुत्र धनवंतरी हुए वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे उन्होंने भरतवाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके आठ भाग करके शिष्यों को पढ़ाया धनवंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर के पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदश हुए जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे दिवोदश के उनकी पत्नी दशवति के गर्भ से प्रतरदन नामक पुत्र हुआ प्रतरदन के दो पुत्र थे वत्स और भार्ग वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए सुनीत के महायशस्वी क्षेम क्षेम के केतुमान केतुमान के सुकेतु सुकेतु के धर्मकेतु धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु सत्यकेतु के राजा विभु विभु के आनर्त आनर्त के सुकुमार सुकुमार के धर्मात्मा धृष्टकेतु धृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए ततरदन के जो वत्स और भार्ग नामक दो पुत्र बतलाए गए हैं उनमें वत्स के वत्स भूमि और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए काश्य के कुल में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जात के हजारों पुत्र हुए अब नहुष के संतानों का वर्णन सुनो नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से पांच महाबली पुत्र हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे उनके नाम ये हैं यति ययात सन्यात आयात तथा पारशक उनमें यति ज्येष्ठ थे उनके बाद ययात उत्पन्न हुए थे यति ने कुकुत्स की कन्या गौ से विवाह किया था वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए उन पांच भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीत कर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या सर्वनिष्ठा को पत्नी के रूप में प्राप्त किए देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृष परवा की पुत्री सर्वनिष्ठा ने द्रहु अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुटे हुए थे ययात ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा छह रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धरश थे समुद्र और सातों महाद्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके पांच भाग किये और उन्हें अपने पांचों पत्रों में बांट दिया तत पशाद एक दिन उन्होंने यदू से कहा बेटा कुछ आवशक्ता वस मुझे तुम्हारी युवा आवस्था चाहिए